أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزاهدوا بالله حق وما جعل الدين من حرج كل تأليكم إبراهيم وصمّاكم المسلمين المقبلون فيها ليقول الرسول سعيدا عليكم وتكونوا سعداء على الناس فقيموا الصلاة واركون ذكاء واعتصموا بالله وَمَوْلَاكُمْ بنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العزيز وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أذلة ومن أذل بلغ من ذل ألا الله الغالية en in de sinaal van de En dan Lafak, ha, ulfad, allah pakt haar een koen niet geefte Jis koen چاہتے ہیں Us koen geefte Ulfat haar een koen niet geefte Maa allakta bijna Kulubihim Wala chinnallaha allakta bijna Allah pakt geefte Ulfat hem ne geefte Elfat hem ne geefte Toen haar een koen niet geefte Allah jis koen چاہتے Us koen miltet Dus ik ben ik moet het met de goede en de kateren. Ik ben het met de kateren. Ik ben met de kateren. Ik ben het met de kateren. Ik ben het met de Ik ben het met de kateren. Ik ben het Ik ben het Ik ben het Ik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 اللہ کا فضل ذالک فضل اللہ یتیمہ ذالک فضل اللہ یتیمہ لبا کہتے کہ فضل اس کو چاہتے اس کو دیتے تو اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا بڑا کرم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 Ikatim, Alla pakt, se, se, in, allah, یستفی من niet in de regio. De regio is niet in de regio. De regio is niet in de is niet in de regio. De regio is is niet in de regio. De regio is niet in de is niet in کا شکر is niet سے الحمدللہ regio. De regio mijn topping die. Mijn schermer mijn bedden die topping die. Wanneer er een handeling is, dan bedankt. Allah toen hij de vergaderingen deed. Allah aan zijn huis deed. Allah de wereld deed. Allah de is Allah. Mijn vader Allah's bedankt. Wortel, handeling en dan is het. Wat je moet doen, is het. Wat je moet doen, is het. Wat je moet doen, is het. Wat je moet doen, is उसी का इस्तेमाल होता है कपड़े पहनने के लिए होते हैं पोते मारने के लिए नहीं होते है। मकान रहने के लिए होता है भैंसों को जमा करने के लिए नहीं होता डाक्चारे को कचरा डालने के लिए नहीं होता जो चीज दी हुई है उसमें रहना ही उसका शुक्र है तो सर पे रखना ये उसका शुक्र रहे उसको पैर में नहीं � Jouw chips, dit is je lijk. In die man, als het gebruikt, je het het werk hebt geplaatst, dan gebruik je het in je werk. Als je het het werk hebt geplaatst, dan gebruik je het in je werk. Als je het het werk hebt geplaatst, dan gebruik je het in je werk. Als je het het werk hebt geplaatst, dan je het je je het je het je het het je het het je het het je het het je het het je het het je je dat je jouw dingen nabij je staat <Government> me hoe je jouw mededeling nabij je staat me hoe je op mijn staat me per keren, wij baas hebben me aan die nabijen kaart is kojine jagen, en is ko nabijen misjaz per, apen misjaz me de karren ko de nabijen misjaz de nabijen misjaz ko Allah begint de Koran me आप देखो 10वें पारे में 29वें पारे में सूर्य नूर में के नबियों का मिजाज क्या है के कैसे दामन दे रहे हैं और कैसे कर रहे कैसे काम कर रहे कैसे करना चाहिए बस स स सिया बहु वक मुसक बस इस्तिबारा ثم اني دعو سيارا maar ik denk dat ik in de eerste plaats een oorlog heb. Als je kijkt naar de taxi, dan zie je dat je in paniek bent. Je ziet dat je de paniek bent. Je ziet dat je in paniek in paniek dat je in paniek bent. Je ziet dat je in Je Haan, khertta Sakar Dali hoogat. Saker ڈالی je aapne pani me, to mitha hoogat. Namak ڈالائے to, khaara hoogat. Hier tathir ہے. Hier či zovem ki tathir. Aise, ka kaam, mizaz, mizazen nabubat per hoogat, to iski tathir ہے. To iski tathir kia hai? Que Allah Thabarak, hai, Allah Thabarak, dus dat is, toch, kampen, op de juiste is het een makkelijke is een is het makkelijk. Als een is je is een nabijheid hebt, dan je een een je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 दिनादौती और कार्यगुजारी माने हो, होता है दोनों बातें होती है कि कैसे करना उसको बताया जाता है कि देखो भाई ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना और फिर उसकी कार्यगुजारी होती है और कार्यगुजारी में उसकी रहबरी होती है क्या भाई क्या झोल पड़ रही है मशाल्लाह कर रहे हैं नहीं भाई है क्या बात है देखो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 aapne akal ke godoe ko nahi dođana hame schade legna کہ sahabah se allah pakne jo kama liya na usme bade stifat kiya thi کہ allah dil na maane samaj me na hawe maol saate na saate har hal me nabir ki baat उसके से मुताबिक हमें करना है तो थोड़ा इसके आसार बहुत होंगे और बगैर सर्दी के बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा मसाले खड़े होंगे और पता नहीं आदमी की इफाजत होगी कि नहीं होगी पर आदमी पता नहीं उलझ जाएगा हां अगला जो शर्मा भाई देखो काम ये ना ये करते रहना है डरते रहना है सही हो और मानते اور kubul Karwana rote روتے رہنا ہے تاکہ یہ قبول ہو جائے جذب بار بار فرماتے ہیں بڑا کام ہے اور اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ذمہ داری جو بڑی ہوتی ہے تو کام کے ساتھ مقام ہوتا ہے کالی مقام نہیں ہوتا کام کے ساتھ مقام लेकिन want als je het goed doet, dan kun je het ook goed uitvoeren. Als je het niet goed doet, dan kun je het ook niet goed uitvoeren. Als je het goed doet, dan kun je het goed uitvoeren. Als है क्या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 अगर तुम मान लेते हैं तो तुम भी हमेशा तो ये रह पड़ी है। ऐसे ये आमल तो मशाला करीब रहे, लेकिन आमल के साथ साथ में कहाँ जोल पड़ रही है, तो उसको हमें सही करना, है तो पहले नंबर पर तो अपने को मोहताज बनकर अगर दिल में आया कि आतो मने आवडे चहे ना आज काम से से ही होगा, तो फिर आगे तरक्की न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 en is de situatie, en dat is de situatie, en dat is de situatie, en en de de de dat is de de de maar de deur de openen. En dan is de man die het doet, waar hij het doet, een paar dagen in de stad. een in de stad is. Het is dat hij een paar dagen in de stad Het is niet dat een in de stad is. dat een in de stad is. Het is niet dat een in de stad in de in de in de in de in de in de in de in de in तो जितने हमारी मस्जिद है सब की कार्यगुजारी हो रही है अब or सब में अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कहना है और जैसा इस मस्जिद में हो रहा है ऐसा हमारी मस्जिद में करना है कोई कमी पेशी उसको दूर करना है और कमी है बाकी में भाई साल पर हो गया 2.5 घंटे वाले वही तीन चार जोड़ियां जो वो काम कर रही है कि साल पर हो गया भाई गैस हमारा जानदार नहीं बना भाई साल पर हो गया जमाते हमारी वैसी है कि साला सर साल से भर तेज चलती है रमान जी का वापसी एक सभा घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटे होनी चाहिए भाई 15 20 मिनट हो रही है चाहिए je moet een aantal regels volgen. Als je eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal eenmaal de verantwoordelijkheid is van ons. Dus, man, je hebt een nieuw contract. We hebben een nieuw contract. We hebben een nieuw contract. We hebben een अब यहां पर जो इस वक्त हो रहा है वही बताना है देखो हम सब एक देखिए कच्चे में सवार हैं जो बात हो रही है जो है वही यहां पर हमें बताना है तो फिर इंशाल्लाह आगे कि सही रेबरी होगी मतलब आपके मस्जिद और जमात में कितने बैठते हैं फिर मश्वरे में आप क्या-क्या चीजें करते हैं ये क्या, -क्या। er is een plek van de Garia, die is op het auto. Wat ik Als je een Hamara kan, dan kan je een pakje zitten. Je niet de hand, je hebt een laadje in een laadje in de hand, je hebt een laadje in de hand. Je bent een laadje in de hand. Je bent een in de hand. Je bent een laadje in de hand. Je bent een laadje in de hand. Je नंबर एक के पहले वो क्या करता है जगह देखता है और मोड़ी उसके पास में होती है दोनों चीजें जगह भी अच्छी हो और मोड़ी भी हो कि मोड़ी नहीं है तो काम नहीं चलेगा ऐसे तिजारत नहीं होगी इस बार समझ में आ रही है कि वो पहले अच्छी जगह दुकान से करता है फिर मोड़ी उसमें लगाता है मोड़ी होत और रोजाना के खरीद जो है वो कस के चाहिए ऐसा ना हो के आया ऐसे ही चला गया बनता 30 दे उधारी पर और माल जो ज्यादा उसको उसका कंट्रोल होता है और चौथे रोजाना हिसाब होता है होता है कि नहीं होता और रोजाना रात में बैठकर सारे काम वो करता है बीबी बच्चों के साथ खेल भी होता है सारी बातें हिसाब उसका अब वो फौरन आइन्दा कल के क्या बात हुई कौन सी चीज में कमी हो रही है और रोज़ाना कैसा होता है तो अपनी मोड़ी कि जिसका हिसाब बाती उसकी मोड़ी ना थी चार बातें बुनियादी होतीं अब हमारे यहाँ हम मशहूर में बैठते हैं तो नहीं तो में पूरे आलम की करनी के पूरे मालम के यार हमने इतने बरस हल्ला पकन बनाया तो नियम तो पूरे अलग अब अपने मसयरे में बैठकर हर आदमी मिसाल के तौर पे ये लोग बैठ रहे हैं 15 बैठ रहे अब सारे आदमी के जैन में चार बातें होनी चाहिए नंबर एक मकान जैसे इन्होंने फटाफट बताए पूरी पक्की तादात के इतने मकान है नंबर एक के 173 बालिगे हैं और पहली सब में 15 10 8 हो रहे हैं ये चोट लगेगी वो नमाज में चोट लगेगी वस्लारा में तो बाद में लेकिन अभी नमाज में इसको चोट लगेगी गश्त में इसको चोट लगेगी 3 दिन में चोट लगेगी 2.5 घंटे की तकदीर पे इसको चोट लगेगी के भाई इतने सारे बालिगे हैं और नहीं है हिसाब लगा लो आप अपने अपनी अच्छी तरह सब जगह कोवे काले सब जगह 20% तका, 25% इससे ज्यादा नहीं है हमारी 80 70 75% किला माशाल्लाह दो चार मस्जिद ऐसी हो लेकिन ये हमारी मोड़ी बैठी हुई है काम में नहीं अगर ये हमारे सामने किसी सामने होती है ना तो आदमी को फिकर होती है फौरन समझ में चौथी चीज आपकी मस्जिद की सतह क्या है कि भाई मश्वरे में तो 15 तो फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह तो कहोगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ-साथ में कैसा श्रद्धा होगा कि भाई बैठने 52 चाहिए बैठने कितने चाहिए 52 चाहिए बैठने चाहिए और 15 ही भाई बहुत कमी है वो कनात नहीं करेगा कनात जो है हमारे काम में नुकसान है आदमी खाने बनता है ना तो बात nu is het We hebben het niet. We hebben het niet. We hebben het niet. We hebben het niet. We hebben het niet. We hebben het to We hebben het niet. We hebben het niet. We hebben het niet. We hebben het niet. We hebben इस मतलब साथ जिन्होंने जो जोड़ियां बनाई है लेकिन वो जोड़ी में बहुत कमजोर हो रही है खाली कार्यगुजारी आ रही है सुबह गए थे कोई नहीं मिला सुबह गए थे कोई नहीं मिला भाई वो नहीं मिलते भाई अच्छा मुलाकातें नहीं हो रही उसको भरना है अच्छा भाई आपके हिस्से में तो 30 वाली गा से 25 आदमी लेकर बैठता है किसी डिपार्टमेंट में कभी होती है ना तो मैनेजर आदमी होता है ना उसको पूरा लेता और बैठता उसको क्या भाई क्या बात है क्यों नहीं मिल रहे है? समझ में है ना हमारे मुफ्ती साहब अपने आनंद की कारगुजारी सुनाते हैं कि एक आदमी नहीं मिल था वो मेमो के अंदर बड़ौदा फेरीया था वो मेमो में जो वो स्वच्छत चला जाता था बैठ आदमी मान तो होता नहीं था तय किया उसको इन्होंने दिल पे लिया तो वो मेमो की टिकट ली से अलग पड़ी किसी मस्जिद में और फिर उसमें बैठे और ट्रेन हमारे एक मसीदा जाते बाकी सब मिलते नहीं थे तो वो किसी सफर में आम आमतौर पर इनका होता है तो एक जगह पता चला कि भाई वो फुला ट्रेन में जा तो वो उनसे मिलने के लिए गए तो जब मिलने के लिए गए वो बैठे आधा घंटा बाकी था ट्रेन के अंदर तो कि उसने सवाल किया कि भाई यहां मिलने के लिए कैसे भाई Abiya aar is a Bij Alana naam, als Ha een moslim bent, Allah Garde, je als een la gemaakt. Ja, je bent een mosafah. Je bent een mosafah. Je bent een mosafah. Je bent een mosafah. Je bent een mosafah. Je bent een mosafah. Je bat een mosafah. Je bent een समझना वो मुलाकात एक मुलाकात के वकील साहब सफर करने के बाद बैठना वकील साहब ने शुरू कर दिया भक्त ये हमारा मसरा ऐसा होना कि एक एक अमर को अच्छी तरह लेना सरसरी नहीं रस्मी नहीं कोई कमी हो ना तो आदमी रोता है रोता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 ham hebben een lakker in de kant. We hebben een lakker in de kant. We hebben een lakker in de kant. En we hebben een lakker in de En we hebben een lakker in de En Als het in in Allahs kijker moet er wel zijn. Kijk, het is een kwestie van de kijker. de kijker. is het een kwestie van de kijker. Als je een kijker is het is het duaka is यथा बलाएं चलती है मुसीबतें चलती है कोई काम में सटका होना चाहिए हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान ने दीन जब कोई तकअजा आता तो वो ठान लेते तकअजा पूरा करना है तो सारे मिलकर बैठकर पहले सटका दे देते आज भी ये तरकीब है तब पुराने लोग हैं आज भी ये तरकीब है कि वो सटका देते कि ہم نے اب ماشاءاللہ اسی ترتیب سے متوجہ ہوئے مانگنا شروع کیا الگی طرح متوجہ ہوئے اور 10 दिन में जमात बन गई तो ये अहम मामला था मांगने का सत्य का तो हमारी मुलाकात ये नहीं कि بیروں के تشکیل करनी है तो تو देंगे और گے اور گھر گھر کی ملاقات کرنی ہے تو بھائی خود کر अल्लाह से बातचीत के ये काम ऐसा है आदमी को वली बना देता है ये काम ही ऐसा है कि इसमें बार-बार आदमी मुतवज्जे इल्ला अल्लाह होता है वली बन जाता है वली अगर रायपुरी ने जब ये उस्ूल देखे ने तो कहा बस बस बस बस इतना है ये वली बन जाएगा कि वली बन जाता है आदमी कि बार, बार वो मुतवज्जे होता की तरफ से है और मुलाकात करने हो वो दोरकात का इतनी जानदार लेकिन वो शैतान क्या करता है आने नहीं देता मस्जिद में तो वहीं से सीधे घर मुलाकात हुई बैठ के चलो धुआं पर लो सीधे घर भाई बात समझ में आ रही है तो ऐसे हमें अपने मशवरे को ऐसे जानदार बनना है अच्छा एक काम और आप कर लें मुलाकात का डिजाइन बनाए इसको तर्किब घर-घर की मुलाकात ही असल है, इसको बहुत एहतमम से करना है। अब इसके लिए आपके जिम्मे तीन मकाने, चार मकाने कल करने के तो एक दिन पहले जिन-जिन से मुलाकात करनी है, जरा उनको इच्छिला कर दो, जाके कि भाई काले कया टाइम है, आपने मरवा आइए, समझ में कि नहीं? जब आप बच लेते हो ना, तो या� जब यहां हमारा घर नहीं बारी आती ना लोग हमारे घर तो आया नहीं कि मैंने तो उसके दिन चाय बना के रखी थी कि तीन चार जने हमारे घर में आएंगे हमारे मर्दों को समझाएंगे एक भी नमाज नहीं पड़ता कि उनके सामने बात करेंगे हमारे घरों में नमाज जितना होगी अब वो बिचारी ने चाय बना के रखी थी लेकिन हमने सरसरी इसको ले लिया खुद गए भाई बात समझ तो सुबह में मसला होता है लेकिन आपने वक्त लिया है ना आदमी उड़ हां और बिल्कुल एकदम घर में तैयारी हो जाती बिल्कुल फ्रेश हो जाता है कि मसीसी लोगों को मलवा हुआ ना चाहिए इसका असर बहुत पड़ता है बहुत मुलाकात जातर बन जाती अब उसके बाद आपने वक्त लिया अब दुआ मांगी अब आप उसके घर की तरफ गए तो आप घर में बैठकर बात करो जब आपने इतला दी ना तो बस हम बार जे बार सीधा जवाब हो जाता है और वहीं से हम चले जाते हैं तो इसमें उसका कसूर नहीं कसूर मेरा और आपका है अल्लाह माफ फरमा इस तर्ज़िब से हमें चलना चाहिए अब उसके पास घर में इसलिए कि मुलाकात तो घर में होती है बात क्या सुनता है इसमें अच्छा खड़े-खड़े मुलाकात सरसरी और जब कहता है और फज़ाई बचाता है तो एक कैपेसिटी होती है कि कैसे कैसे कहता वो बात फिर अंदर उतरती है तो अंदर उतरने के लिए 15 20 मिनट है 2 5 मिनट नहीं है तो घर में बैठकर अच्छा कोई बड़ा काम हमारा होता है तो आदमी कहां पे करता है घर में करता है कि बाहर करता है अच्छा बच्चे का रिश्ता आता है नहीं भाई ऐसा मामला होता है घर में बैठकर बात करता है कोई बड़ी डीलिंग होती है कोई बड़ा अहम काम होता है तो आदमी घर में बैठकर चाहे छोटा मकान हो चाहे जो इंतजाम करता है अंदर बैठने का नसब बनाता है तो हमारी मुलाकात घर में बैठकर अब आप, आप जब घर में बैठो पहले मानुष करो कुनसीयत पैदा करना पहला काम सीधी बात नहीं है रखना इधर समझना आया कि भाई मौल साहब मस्जिद से आए कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं समझ में आ कि नहीं तो ऐसी डायरेक्ट बात नहीं होती बल्कि उनसे क्या पूछ पाए क्यों धंधो से कैसे कैसे बच्चे हैं भाई माशाल्लाह आपका बच्चा अब उसको जरा और जिससे से है बस मर्तबा आदमी डॉक्टर होता है तो साथ में उसको ले जाए कि भी वो dus dat is het eerste wat we moeten doen. Het tweede is dat we de mensen die het niet willen, dat we ze niet laten gaan. Het derde is dat we de mensen die het willen, dat we ze laten gaan. Het vierde is dat we de mensen die het willen, dat we ze laten gaan. Het vijfde हां ये अंदर अच्छे ईमान की बात होती है वज़्दा दू ईमाना ईमान का जब मुजकरा होता है ना तो अंदर ईमान बढ़ता है और उसका नफा सबसे पहले हमें होता है समझ ना कई घंटे आदमी सही लगावे अल्लाह के बोल को बोले अल्लाह की बड़ाई को बोले अल्लाह की कुदरत को बोले आखिरत को बोले और उसके दिन में हां कंट्रोल आपको कबर याद आएगी असर याद आएगा नबी की मुलाकात आपको याद आएगी गुनाह आपको करने दे देगी आदमी आज आजाद गफलत में नहीं होगा कि मोबाइल पे चाहे जो पुचाय बोले कारोबार में जो चाहे वो करे नहीं ये 2.5 घंटे का असर है ये बोलने का असर है आदमी जब बोलता है ना अल्लाह से होने को तो उसके और पूरी बात करने के बाद जम कर तश्कील करो कितनी कौन सी तश्कील करनी है पहली अरे बोलो ना भाई नमाज की या तीन दिन की अरे बोलो भाई हाँ ये मुझे आपने सबसे ज़बान पर है कि चार महीने की सब हम कहते भी हैं लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है क्यों जम जमकर चार महीने की तश्कील करो घबराओ मत बिल्कुल प� चार महीने के निकलने के क्या-क्या फायदे हैं और इसमें क्या-क्या चीजें हो रही है और आज दुनिया में चार महीने लगाने से कैसे-कैसे जिंदगीयां -कैसे बदली है यह बात अच्छा पहली बार आदमी सुनता है तो चार महीने में जरा चक्कर आते उसको लाइट नहीं होती चार महीने भी बच्चों को छोड़ना कारोबार को बंद करना समझ में दुनिया में भूले हुए हां ये नहीं कि 4 महीने की बात रखते हो पर आप 4 महीने उसके पीछे पड़ गए कि बेचारा बाहर निकला तो 4 महीने मस्जिद में आया तो 4 महीने कि जा मिला मां 4 महीने तो फिर तो उसे आना ही बन ये नहीं बहस पैदा हमारे काम में बहस नहीं है हमारे काम में तरक्की है तरवी समझ ना ऐसे फज़ाई से आदमी कोई बात नहीं चल्ले के लिए लिख ये भाई चिल्ले के लिए आपकी जोड़ी पड़ी है भाई मार्च में अप्रैल जून में चिल्ले की जमात बन रही है भाई इसमें उनका नाम लिख लो अच्छा भाई चिल्ला भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं आप जरा भी मुझे गरम नहीं होने का भाई गरम हाँ पित्ता मारो काम है इसलिए सर ठंडा और जबान बेठी समझ में भाई भना अच्छा 4 महीने चिल्ला भी तैयार है तीन दिन जब चिल्ले की 4 महीने की बात करोगे ना तो 3 दिन तो उसको आसान हो जाते हैं अरे 3 दिन क्या हो जाते हैं हुजू बिल मौत हत्ता يرदा बिल हुमा ये किसी को मोह पे पकडो ना तो बुखार पे आ जाता है तो 4 महीने उसको हां में मेरी तरतीब है तीसरे हफ्ते में अच्छा भाई अब नाम लिख लोगे तीसरे में शफी भाई तीसरे में तैयार है 3 दिन के लिए सर सर नहीं पैन से ऐसे लिखोगे अंदर भी है कि ये जाएगा कहीं कहीं मानोगे भाई नाम लखे लेने फिर ऐसा नहीं कि कहीं भी ना डायरी है ना पेन है भाई ये तो हमारा आलात है पेन और डायरी तो हर के पास में होनी चाहिए कहीं से भी कागज निकाला ऊपर से निकाला और कहीं भी पेन टिकट के पीछे लग दिए और वो जेब में � इन दिन में भी तैयार नहीं हुआ अब आप उसको आमाले दावत पर बुलाओ क्या भाई तालीम हो रही है एमआरए क्या भाई माशाल्लाह असर के बाद देखो सारे लोग तालीम में बैठे माशाल्लाह आप नमाज भी हो तो नमाज के बाद तालीम हो रही है अच्छा भाई गद स्टोर जो मौकेवे के लिए उसको ले लो और मुलाकात के अंदर अपनी बशारत को बाकी रखो और नियत किया घर की तालीम है नहीं हो रही है घर की तालीम के बारे ja, is de kant van de kant van de kant van de kant. De kant van de kant van Lekin abhi mulaqat de kant Mulaqat de kant van de Ab mulaqat de kant ke baad. kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de kant Allah, ya Allah. van de kant van de kant van de kant van de kant van आप आते दिल ट्रेन वाले आप हाँ जुनैद बगदादी एक जगह गुजर रहे थे चंद जवानों को जो के शराब में मस्त है तो जुनैद बगदादी ने देखा तो चोट लगी क्या अरे ये लकी नाफरमान ही खुल्ला-फुल्ला कर रहा है अजीब चोट लगी तो वो उनके पास में गए वो जवान सब जानते थे सब नशे में थे तो जो जुनैद भी वहां बैठ गए क्या पी dus hun hebben Bagdad zei, "ja, we je mijn woorden accepteren. Waarom accepteer je niet mijn woorden? Dus de heer Bagdad nam hen कर लिया कि मेरे बस में था मस्जिद तक लाना मतलब लोग क्या मेहमानों को लाते हैं ना तो फिर अल्लाह से कहते कि अल्लाह मेरे बस में तो इनको यहां ले आना कि अब मैं अब दिल आपके हाथ में है या मुसrifल कुलूब कि दिल आपके हाथ है दो दो उंगलियों के दरमियान में अल्लाह फेर दे इसको अपन मैं क्या नहीं उलमा ने लिखा है कि वो जितने समझ में कि भाई Kijk, bijna, ik doe het. Als je het goed doet, dan is is het goed. Als je het goed is het goed. is het goed. Als je het goed doet, dan is is बातिल की सारी चीज आपके ताबे हो जाएगी शादी बिया शरी परदा बच्चों की जवानों की हरे की कारोबार सब चीजें शरीयत और सुन्नत नजर आएगी दिखेगी कि बातिल जो है वो सारा ये मुलाकात ऐसी जबरदस्त है इसलिए इसको कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिन में जितने बालिग ने सब से हो जाए यहां तक हमें आना है।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 Barens, bedaau, koeien, kiesje, de muta's zijn niet wana. Allah's baat moet worden gehouden. Allah, de Allah's baat is een baat die alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle purane alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, alle wezens, देखो जिस वक्त काम नहीं था ये खड़े हुए इनका गश्त हमारे साल भर की मेहनत से बढ़ जाएगा इनके तीन-तीन हमारे तीन साथ हमारी हमारी सा, जिंदगी की मेहनत से बढ़ जाएंगे पुराने प्रसाबीकून अल अवलून ये पहली हीट है और यहां इन्होंने इसको काम को शुरू किया है ये शब्द डंडे मारे जाते थे निकाला जाता था बुरा भला कहा जाता था मस्जिदों में नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता ऐसे वक्त ये खड़े थे और ऐसे वक्त ये गश कर रहे थे ऐसे वक्त ये मुलाकात कर रहे थे ऐसे वक्त निकल के मेहनत कर रहे थे तो अब इनकी हमारी نسبت नहीं है ये तो अल्लाह की तरफ से है हम लगे हैं तो हमारा कोई कमाल थोड़ी है हम लगे हैं तो और वो बैठे हैं तो उनके उनका कोई ऐब थोड़ी है भाई बात समझ में आ रही हमारे दिल में बाल बिल्कुल नाम है बस उनकी अज़मत हो और अज़मत के साथ उनको कार्यगुजारी सुनावे बात करने है कि भाई देखो स्टूडेंट की जमात बना हैं और वो जिम्मेदार नहीं मिल रहा अब फौरन उसको होगी अच्छा भाई वो 10 साल तो वो आता हूं अब इनका चलना उठना एक कदम निकलना समझ लो कि जैसे गाड़ी बदोती है ना तो आप थोड़ा धक्का मार दो तो फिर वो गाड़ी चालू हो जाती है तो फिर सबको लेके चलती है अरे लेके चलती है कि नहीं लेती फिर दूर-दूर जाती है बंबई जाती है कलकत्ता जाती है ओहो हिंदुस्तान के कोने इसलिए ये हमारी होगी इस तर्तिब के साथ में और उनके लिए भी फिर करना अल्लाह के सामने मननो समाद करना खुशामद करना और जब je जाओ जब भी उस वक्त खुशामद अच्छे अंदाज से कभी गर्म नहीं होना ये हमारी और तीसरे तशकिल का निजाम रोजाना का बना हुआ है एक हद्द हमने तय किया चार महीने के साल भर में मस्जिद से चार महीने की जमा कम से कम देनी चाहिए आपके जिम्मेदार कितने तसकील हमारी रोजाना हो रही उसमें उसको फिट करना मार्च में अप्रैल में मई में जून में जितने जिम्मेदार है सारों की जमाते छल्ले 4 महीने वाले उनके साथ में जोड़ो अभी जैसे इन्होंने जो बताया कि इसने हमारे जिम्मेदार है सात है छह है तो ये छह जमाते बन सकती है 4 तीन दिन का सौ फीसद आप हदब बनाओ 114 बालिग है ये 2025 में 12026 में दिसंबर तक इस्तीमात तक सब के तीन दिन लग जावे ये हर मस्जिद के हर एक के दिल में होना चाहिए कि जो बात आप लोगे ना तो वो फिर अल्लाह पर करेंगे समान जो बात हमारे ये नहीं, नहीं है तो मुजाकिर भी नहीं आई नियति नहीं की अदा� तो भी नहीं है तो फिर उसको वजूद कैसे तो फिर साल साल हो जाएंगे 5 साल दस साल बीस साल जैसे बल्कि नीचे पर नीचे जाएगी वो के से सीधे गिरेगी भाई भाषा बन आ रही है इसलिए तश्तेली निजाम हमारा मजबूत बनाना है उसके पास जमात कोई आपकी आई है तो जमात की नुसरत भयान मतलब नहीं आमाल उनको बताने कमी पेशी है वो आप उसको दूर करो उसमें नकद जमात बताने का है जमात का कह रहे हैं नकद जमात का भाई नकद जमात हमारा जमात मंडी अरे नहीं भाई साथ दो उनको और नकद जमात बनाना कैसे कोई टैबलेट नहीं है कोई गोली नहीं है क्या भाई खाली तो हो गई एक मेहनत है वो बते इस बार एक मेहनत है इस मेहनत के जरिये उस जमात को बताओ और जमात को आमदन करो उस पर और उनको उसका सही वक्त लगे कि ये पूरे दो दिन तीन, तीन दिन मस्जिद में जमात रहेगा उनको उसूल करो सर्किप बताओ उनको देखो भाई घर-घर की मुलाकातें करनी है भाई जो है वो तस्करी मुलाकात आपक en mzguut jamaat is, onse sikho nai jamaat is, onse kama sikhau ja hemara hoonacchi, joh bhaai jamaat mein gae hai, abhi aaf se, 4 maine ke karo te gharo pe jake, onse unke onke walit ko milo, onke bhaai ko sati bhaai ghar amari masthuraat lekar hai or hemare sath Amari akalhe nai jayenge hemari masthuraat ko lye kar jayenge aur hem bar khaade tafakut pura hoona chaheie pichara gud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 और कोई काम ऐसा है जरूरत है तो उसको मसरे में मतलब खामोशी के साथ में कर लो हां चंदे की शक्ल मत बनाओ शांत रहे और उसको सबके सामने मत लाओ चुपचाप खामोशी के साथ में वो काम को में कर लेना है भाई बात समझ में आ रही है किसी के ऐब को किसी के सामने खोलना नहीं है कि कोई अब हम खोलेंगे नहीं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 एक कैसे फिकर करनी ये 20 सूजो जो सारी पैरिस को आवाज लग रही पैरिस हमारी मजबूत होनी चाहिए पैरिस पूरी पूरी बननी चाहिए और जो सामिस्तर के से जितने भी हैं जो फारीग हैं उनके चक्कर में लगने चाहिए उनके रोजाना की मुलाकातों का निजाम बनाओ दस मिनट मुलाकात करें मस्जिद पर और उनको जो कॉरशनों स्कूलों में वहां नमाज का वहां के तरदीब आधा पौना है बीच में जमात के साथ में पड़े पूरा पूरा माहौल बदल रहा है वहां स्कूलों का बच्चों में हिجاب आ रहा है और अजीब एक कैफियत बन रही है वहां पे मतलब हाथ में तस्बीह होती है सफर के बाद वो घूमने जाते हैं आज के अंदर वो तस्बीह होती है तो एक फिक्र होती है कि तालिम को सुनते हैं नमाज को पढ़ते हैं कि ये आज के आज कल के, आज के कल के हाँ हमारे एक बुजुर्ग थे इंतकाल हो गया वो कहते हैं कि एक वक्त में मैं फ्लाइट के अंदर बैठा तो फ्लाइट में बैठा तो नमाज का लंबी फ्लाइट थी 12 13 घंटे तो नमाज का वक्त जो पुझे तो मुझे तो महसूस नहीं थी कि भाई ये नमाज का वक्त कब होगा तो उन्होंने जो वो आ, ए, खादिम होते हैं तो थोड़ी देर हुई वो मिलने के लिए आया और सलाम किया उसने और सलाम करने के बाद कहा कि हजरत आप फिकर न करें जब नमाज का वक्त होगा तो हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे वो पायलट कह रहा है तो उनको तो बिल्कुल एकदम सोच में पड़ गए कि ये क्या बात है और वाकई में वक्त हुआ तो वो आया और ले गया और जमा� बस करता हूं और सबकी फिक्र करता हूं और सबको नमाज पढ़वाता हूं हां कि जहां की भी मेरी फ्लाइट होती है कि मैं ही फिक्र करता है बताइए कब से क्या? तो उसने एक बात बताई कि पढ़ने के जमाने में, में मेरे 10 दिन लगे थे पढ़ने के जमाने में मेरे 10 अब अंदाजा लगाओ कि मामुली कब का नहीं है कि इनके अगर और ऐसा پابंदी से और वक्त के ताकिन के साथ में काम को लेते करते फिक्र के साथ में अगर ये खड़े होगा है ना तो पूरे जिले के अंदर जो जितने पड़ने वाले सब में काम बहुत आसान हो जाएगा और पढ़ने वालों का काम आसान हो जाएगा तो फिर हर जगह काम पहुंचेगा सब जगह आपके बीच लग गए वही बात भाई बात समझ में आई तो ऐसे हमारे लिए हुज्जत है कि वो माशाल्लाह जो फिक्रमंद बनते हैं ना तो अजीब और ये तबका इसमें काम शुरू हो गया है, अल्लाह और ये तबका अब बहुत आगे बढ़ रहा है और ये हमारे लिए हुजूर बन रहा है, इसलिए और ये तबके में बातिल ने जबरदस्त मेहनत की है, अजीब अजीब बुरुप है ये तबके में और ये मस्त जो आपके ये ये, ये अल्लाह ताला कोई चीज लेते हैं ना ja, die serie die pakketje, waar is die? Op de telefoon, op de telefoon, op de telefoon. De stem is zo. De stem is zo. De De stem is zo. De stem is zo. De stem is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 bij talaboenen mag jij gaan. Dat is geen kwaad. Het is een goede zaak. Maar als je naar hem gaat, dan moet je hem ook naar huis brengen. Als je hem naar huis brengt, dan moet je hem naar huis brengen. Als je hem naar huis brengt, dan moet je hem naar huis brengen. Als je hem naar huis brengt, dan moet je hem naar huis brengen. Als je hem naar huis brengt, dan moet je कोई बात कहनी है तो ये हमारी ऐसी आदत ऐसी आदत होती है ना तो आप देखो सख्त से सख्त आदमी काम कांपते लग जाता है एक जगह पर जो ऐसा ही मसला था तो वो गस में निकले ना तो आगे खड़ा हो जाता था भाई किस्म का आदमी था तो गस करने में कभी हाथापाई भी होती थी तो लोग बहुत परेशान थे अब अल्लाह का करना हुआ लेकिन कुछ सन समझदार थे कि नहीं नहीं भाई जाना चाहिए अपने तो मुलाकात करनी चाहिए तो उसमें दो चार साथी मसफरे से जो है वो कुछ फल वल लेके गए अब वो थैली में फल वगैरह अब वो अंदर आईसो में गए तो देखा कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके बाजू में बीवी उसकी बैठी हुई है तो उसकी भी भी तो کے لم تو تو اس نے جب देखा कि نا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ आंखें खुली हुई है वो देख रहा है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे अब अल्लाह की शान अच्छा हो गया वो अब जब अच्छा हो गया अब ये तो अमल हो गया अमल हो गया अब ये जमात गस में निकले। उसने देखा कि अरे कि सही तो मेरे ही है फौरन आया चलो मैं गस हूं समझ गए नहीं देखो ये ये एक मुलाकात हमारी हमद बे ऐसे किसी का इंतकाल हो गया है समझ बस्ती में जो है ना अभी कारगुजारी है ना 100% नहीं मिलते है या 100% की मुलाकात चंद लोग होते ही ऐसे लेकिन वो लोग मानुष होंगे ही अमल से वो हमारे उससे नहीं होते हमारे बहना से हमारी चीजों से वो हमारी खिदमत और इन चीजों से वो मुतासिर होते है कि हां भाई ये बहुत सारे इस्तेमाल में आते हैं ना तो बहाना है लेकिन वो चीजों को इंतजाम को और ये चीजों को देखा वो मुतासिर होते हैं बाद में खाने के खाने को देखकर वो होते हैं कि भाई तुम्हारी कड़ी बहुत जोरदार भरे थे के बाद ऐसे होते हैं कि उन चीजों से मुतासिर होते हैं तो आदमी खिदमत कर रहा है ये बेतुल बहुत मुतासिर गैर मानुष और बहुत सख्त था लेकिन क्योंकि एक ही फैमिली थी सारे रिश्तेदार वहां थे अब उसकी मुलाकात हो ही नहीं पाती थी मस्जिद जमात जमा दरवाजा वो खोले नहीं और कभी उस वसीत में नमाज पढ़े नहीं अब अल्लाह की शान एक मर्तबा उसके वालिद आए मुलाकात के लिए और वालिद चंद दिन अब जो है वो एकदम परेशान हो गया अब ये बाढ़ निकला अब रोना धौना जब शुरू हुआ तो ओड़स-सोड़स में एक दो आदमी थे उड़ गए मैं क्या मामला है कि भाई मेरे वालिद आए थे और उसको तो इंतकाल हो गया अब मुझे क्या करना कहां कब्रिस्तान है कैसे कर तजवीज मुझे कुछ पता नहीं है तो वो बाजू कि आप तो भाई अभी तो रात को 1:00 है कि नहीं नहीं नहीं इमाम साहब बहुत मुतास्सिर अब जब जाओ कि माशाल्लाह बहुत फ़ाले हैं आप जाओ अब ये घबराते घबराते मस्जिद के दरवाजे के पास में गया मस्जिद का दरवाजा खटखटाया मौली अंदर से निकले अब रात का वक्त था अब मौली में माशाल्लाह वो फील्ड में थे मेहनत मेरे वाले से इंतकाल हो गया है और कफन दफन और कोई बात कहां आप आप दरवाजा खोला उसको अंदर बिठाया और जल्दी से मस्जिद जमात के साथियों को फोन किया नहलाने वाले सबको बुलाया 10 15 मिनट में सारे आ गए और रात ही रात जो उसको जो गुँ वो तो हक्का बक्का रह गया और फिर का देख भाई सुबह में जो वक्त किया 10:00 बजे इंशाल्लाह हमारी पूरी मस्जिद जमात होगी उसके बाद गस्का दिन आया जब गस्का दिन आया इसके घर की बारी आई तो जैसे दरवाजे पर खटखटाया ने तो अंदर से बीवी बोली ये आपके हमदर्द आ गए समझ में आया वो सीधा अंदर से चुपचाप बाहर निकल गया और उस जमात में जुड़ गया अब जुड़ना ही क्या था माशाल्लाह वो धीरे-धीरे 3 दिन कि ये काम ये काम भी होना चाहिए कि जहां खुश आज आज खुशी का मौका है आप जाओ हमारा काम ये नहीं है कि काली जो मुलाकात में सलाम करे गस्मीम सलाम करे कि हमने ये सारे काम ऐसे हमारे 2.5 घंटे लगेंगे इतने सारे काम है बोलो इतने सारे काम इसलिए 2.5 घंटे की मिसाल है ना ऊंट एक कि जहां 2.5 घंटे और शरियत और सुन्नत पे of 13 is 13, is 13, is 13, is 13, is 13, is 13, is 13, is 13, is 13, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 14, is 12 is 24 is 14, is 15-20 14, is 14, is 14, is बिल्कुल नहीं हो सकता साल भर में अगर सही से हो से उन्होंने 100% नमाजी हो जाएंगे बाकी दूसरे अमल और धीरे-धीरे आपके अमल बढ़ते जाएंगे धीरे-धीरे आपके अमल मिजाप पहुंचता चला जाएगा तालिब के अंदर इजाफा जाएगा अगस्तों में इजाफा हो जाएगा मतलब जमात में इजाफा पहुंच जाएगा और इधर नया खुन आना का अरे भाई करोगे अरे करोगे कौन-कौन करता है कि इस तरकीब से ऐसा करेंगे जब तक जो अल्लाह माफ फरमावे लेकिन अब इस तरकीब से ऐसे हमारे 2.5 घंटे और 2.5 घंटे घड़ी देखकर भाई मशेरा नमाज हो रही है पौने 6:00 बजे नमाज मशेरा आपका होगा पौने 7:00 बजे तो 2.5 घंटे मस्जिद में बैठ करने की घड़ी देखकर कोशिश करो सुबह में कोशिश क्या करनी है भाई अरे बोलो हाँ सुबह का वक्त ताजा है सुबह के बरकत में बरकत है और मशाल्ला हर आदमी फ्रेश है और शाम को तो सब थके होते हैं सारे गायकी बिल्कुल आप देखो मशहूर भी देशन होता है शाम को और उसमें भी थके ले दस सवा दस आदमी क्या करता ह अरे वो भी सरसरियों की दरवाजा खटखटाए ने निकला फिर चलो आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ गए फिर थोड़ी देर होती है तो फिर आदमी क्या, क्या कहता है अरे भाई क्या तबलीकी करोगे के भाई घर से भी फोन आ रहे हैं खाना भी ठंडा हो रहा है देखो 7:30 बज गए तो रात में काम नहीं होता समझ आया काम कोई मिलता नहीं है समझ पे हमारा एक वो है हां अंते हमारा मसला अंदर हमारे नहीं होता कि सुबह बहुत मुश्किल है और हमारा मसला क्या होता है जल्दी सोने का होता है कि नमाज पढ़ी कि भाई जैसे सलाम फेरा ऐसे सीधे बिस्तर में पहुंचा गए ऐसा ही होता है कि जल्दी जाग बदो डाल जा कि नहीं भाई हम अपनी महाशरत को बदले रात को जल्दी सो रात को कबंदा कोई मिले ना मिले मुझे सुबह 2.5 घंटे लगाने हैं हालांकि काम तो 8 घंटे का है इतने सारे काम मैंने बताए ना सारे 8 घंटे लगे लेकिन कम से कम 2.5 घंटे भी अगर लगेंगे हमारे तकल्लुफ पूरे हो जाएंगे तो भाई सब नियत करते हो कौन को नियत करता है कि सुबह के वक्त में हम लगाएंगे माशाल्लाह अल्लाह पर जजाए खैर अब एक आग जोर आ जाएगा अब के किदन जिस्म एक, एक बॉडी है एक अंदर रुह है कि जिस्म जो खाना आगे पीछे होता है तो क्या होता है आप देखते हो ना एक दिन अगर खाना नहीं मिले तो आदमी बेचैन हो जाता है चाय नहीं मिलती आदमी बेचैन हो जाता है तो ये रोकी गिजा है हमारी तालिम जो है ना ये रोकी गिजा है इसको मिलनी चाहिए पावर तालीम आदमी उसका दीन की एक ऊपर ऊपर से है। समझ में एक माहौल से आदमी चलता है आदत से चलता है हालात से चलता है लेकिन तालीम के जरिए अंदर हकीकत पैदा होती है जैसे दीन की सच्ची तलब उसमें हकीकत पैदा होती है और सही रूप पर वो होता है आप देखो इसलिए तालीम को अहमियत देनी है इसके जरिए नक्षय भाई तालिम को तो हमें 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटे तक ले जाना है इसलिए इसको बढ़ाना एक-एक मिनट बढ़े इसका ना हर आपसे नहीं है पंद्रह दिन में एक मिनट एक मिनट बहुत आसानी के साथ में जो आप हैं जो तालिम कर रहे हैं उनको प्यार मौका से आप समझाओ उनको समझा कर और जैसा भी बात है ये ना ए MashaAllah, deze israak, israak die Fazailen horen, ne? Dan zal iedereen die israak leest, naar huis niet gaan. Hij zal niets schudden, niets schudden, niets schudden. Hij zal niets schudden. Hè? Deze Fazailen, Tabligh, Fazailen, Satrak, als de man dan zal hij van binnen worden De taalbeleid van de man zal hem van binnen veranderen. Het zal hem van binnen veranderen. Het je hem van binnen veranderen. Het Het Het घर की तालीम घर के नक्शे को कि घर में मसुरा जो है ना कि पूरा घर उसके ताबे बच्चे भी उसके ताबे इसलिए उसको घरवाली कहते हैं क्या कहते हैं घरवाली अल्लाह पाक ने औरत को साथ पे जोड़ा है कि मर्द के साथ में औरत को जो है अल्लाह पाक जोड़ा है और उसको घर का निजाम उसके जिम्मे किया है, दिम्मे है और घर का पूरा निजाम बच्चों का निजाम देखो वो संभालती है अब सुबह की निजाम रात पहुंचाने के लिए और इनके जरिए सब में दिनदारी आए घर पूरे घर में दिनदारी आए और ये पूरे घर में दिनदारी लाने के लिए असल को रंग में रंगना है वो असल है समझ में आया मसूरआ जो है वो असल है वो अगर दिन में पड़ी ना तो वलियों को पीछे कर देती है और अगर बेदिनी एक औरत और का, का लगना है खानदान का लगना है Mord lega, fard lega, wad lega, khandel lega. Eek wad lega lega to pura khandel lega. Uski zheniet bedleegi. Ghermei hafiz alim pijda honge. Tad ki namaz oki fikr kareegi. Halan kamai ki fikr kareegi. Sajgi, damani, haya, gharo ke ander usko johan layeegi. Lataran tajlim ka athar hai. Allah ta'ala neneen ke ander istiqamat die. Allah ta'ala neneen ke istiqamat die. Que woh sunti, ander ze munti. पिछली किताबों में कोई औरत मुर्तद नहीं मिलेगी कोई औरत मर्द मिलेंगे लेकिन एक और इस्तेहामत है इनके अंदर किसी चीज़ को तीन दिन लगातार है ना ताज्जुद गुजार बन जाती है ताज्जुद मौत तक नहीं टूटती आजमेट 10वीं नहीं छोड़ती खाना बहुत ही हालत में पकाती है ख्याल जिक्र के साथ में खाना पकाती je maand bij Karim mee gegaan was, toen was die daarbezig. Toen namen we hem met zijn kinderen mee de stad. We de stad om een bezoek te brengen aan een vriend van mijn vader. We gingen naar de stad om een bezoek te brengen aan een vriend van mijn vader. We gingen de de de de इस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत तो उसके साथ में उसकी शादी हुई लेकिन उसने इसको इस दावत के अमल में रंगा हालांकि वो औरत के खर्चे और औरत की जो रहन-सहन के वो, वो कहते हैं लेकिन उसने उसको अमल में रखा घर के तालीम के जरिए उसको करीब किया घर में तालीम शुरू हुई अब उस औरत गई और शरीफ और उसने अपने मतलब कह रही थी एक मर्तबा ये बच्चे से उस जुबान में स्पेनिश जुबान में बात कर रही थी वो कह रही थी कि बेटा हम चाहते तो दुनिया के सूचे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते इतना पैसा लाने में दिया कि तुझे चाहते तो दुनिया की महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते लेकिन बेटा है। रही है ऐसी ज़हनीयत बदली में तो ये एक औरत के फिक्र पे होता जितने काबिरिंग जितने असलाब जितने बुजुर्गान ने है इन सब पे किसका हाथ है बोलो इनकी माओं का हाँ, इनकी मांएं खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मेरी नमतुल्लाह इतना बड़ा काम हुआ तो जब घर में आए तो मुस्कुरा रहे थे अम्मी जान बूढ़ा बेटा क्या बात है आज बहुत मुस्कुरा रहे हो काम मिजान बड़ा काम तो ईमान में और फिर मैंने अम्मी से कहा मम्मी कैसे आपका कमाल तो मानेगा बेटा मैं उन दिनों में चल रही थी जब तुम पेट में थे मस्कुक लुक्मा मैंने पेट में नहीं डाला है ये है असर और फिर जब लेती है ना हां और फिर कहा कि बेटा जब तुम्हारे दूध पिलाने का वक्त था तो पहले मैं वजू करती दो रकात करती, नमाज पढ़कर उसके बाद मैं तुम्हें दूध of de banken die op de kanaal komen, is bent een leerling, je bent een leerling, je bent een leerling, je bent een leerling, je bent een leerling, je bent een een leerling, je bent een leerling, je bent een leerling, je bent een leerling, je bent een leerling, je een leerling, je bent een leerling, je bent een leerling, een अब इनका टाउन किसने किया और औरत ने किया हां कि अपने उनको रंग रंगबे लगा एक मिल्लत बनी कि बच्चे को औरतों को अपने साथ लेना है तो फिर वो टाउन करेंगे कभी आड़े नहीं बनेंगे और चला लेंगे और कि वो जो है वो, वो, रा, वो रास्ता को जब रास्ता खुलेगा एक जगह पे जो वो तस्तील हुई जो वो जो तो वो आदमी कनही कोई बात नहीं कनी कई कुछ बात है समंदर औरत थी कहा भाई मैं मस्जिद में था बीरुन की तशकील हुई मेरी क्या जवाब दिया आपने क्या जवाब देता मुजस्ता बीरुन में गया था तो घर के बर्तन बेच आपके जवारात बेचे और अब तो कुछ भी नहीं है तो मैंने कोई तो उस औरत ने ठंडे कलेजे उसको समझाया maar sommigen zeggen dat ze niet de gevangenis zijn. Ze de gevangenis. Ze de de de de de de तकाजा तो घर की तालीम की अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए और जरा अदब सलीका होना चाहिए कि भाई आदमी इत्मीआई तौर पर सारे बैठे और अदब के साथ में बैठे ऐसा नहीं कि कुर्ता लटका हुआ है बंडी और लूंगी पहनी और तालीम में बैठ गए एक सोफे पे बैठा है कुर्सी पे बैठा है एक किचन में एक en or is wat te ho, wat te hebben, wat te hebben, कि जब महरम महरम ही महरम है तो तो फिर इस्तिमाई तालीम होगी भाई बात समझ में आ रही है लेकिन अगर औरतें हैं तो फिर वो पर्दे में दूसरी जगह पर जो वो बैठेगी कि इससे सारा इस्तिलाद नहीं होगा गुना के जरिए नेकियत वजूद में नहीं आती मतलब पर्दे का घर में एहतमाम होगा अब उसके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 घर की तालीम के अंदर ये तसकीब और बारी-बारी सब करवानी है बेटी भी कभी तालीम करे और जो है वो अपने भी खुद तालीम करे बीबी से तालीम करवानी बारी-बारी सब तालीम तो करवानी है और वक्तन फ रोजाना नहीं वक्तन व वक्तन छह से का मुजाकरा करना है तो ये हमारी घर की तालीम इस तसकीब के साथ अगर आप अंदर से जवान बेटे को कहना नहीं पड़ेगा बेटा ये तमाम कर जवान बेटे को नहीं कहना पड़ेगा दूध के का तमाम कर कि तालीम शुरू हो गई सब में पानी पहुंचना शुरू हो गया अंदर से पानी पहुंचेगा अब दूध पीते बच्चे जैसे आज का जमाना है ना अल्फा जनरेशन चल, चल रही है कि एक साल का बच्चा भी जो है बाप, बाप वो कि जहां चटाई बिछेगी ना तो उसको समझ में आ जाएगा मुसला बिछेगा उसको समझ में आ जाएगा और साल का साल भर बच्चा वो भी सदमे में गिरेगा और तस्बीह देगा वो भी फौरन लेकर बैठ जाएगा अब सबन जा रही अर्ज चफरमाते हैं हमारे घर का जो माहौल बना हुआ था तो हम छोटे-छोटे थे हमें कुछ पता नहीं ऐसे तालीम कर दे वो असरों इस तरकीब से हमें तालीम करनी है के किए करोगे भाई और दूसरे नंबर पे तालीम को बढ़ाना है घर के तालीम ये 25 नहीं भाई जरा इसको ले लेना कि हर काम को जरा लेना है इसको हम ले नहीं भाई हजब में लाना अزم करना कि भाई को साल भर में कोई घर और जोड़ी हफ्ते में एक मकान बढ़ावे और बढ़ाने की तरकीब आप घर-घर मुलाकात कर रहे हो भाई तालीम के बगल बताए भाई तालीम शुरू करो क्या भाई तालीम भाई किताब लाकर हम देते हैं उसको बस उसको मालूम आदत किताब लाकर आप तो पता नहीं कौन सी किताब जो तालीम करेगा वो तालिम तो क्या बहुत अच्छी है ये भी अच्छा है। वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो तभी ऐसी ये बात सस्ती शुरू कर देंगे नहीं आमाल कि नहीं फजाइल अमल की इसकी जो रते वो वो पढ़ना समझना ये मतल उसको जो है वो पैसे के भाई इतने की हुई वो पैसे ले लो वो तालीम घर के फिर दो तीन दिन के बाद फिर आप उसकी मुलाकात में मुलाकात में गए आप मिले उसे कुछ क्यों जो हमारी मोहम्मद भाई तालीम शुरू થઈ ગઈ कभी नहीं नहीं आज तो शुरू लेते थे किताब लावी ने मुकी थे हां आज पूछो हफ्ता भर में तालीम शुरू हो जाएगी और तालीम शुरू हुई ना उस घर में तो देखो नक्शा बदलेगा उस घर का और के का और खुराफा सारी चीजें आपको नजर आएंगे तालीम के दर्शन से अजीब जहन साजी क्यों वो फिर वो दूसरी मुलाकात में तो वो कहेगा क्या रे भाई पिली किताब पढ़ी ने हमारा तो घरेलू नुकसान बदलेगा भाई बात समझ में आ रही है तो ऐसे हर हफ्ते तालीम बढ़नी चाहिए चार जोड़ी पांच जोड़ी है हफ्ते भर म तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा 350 मकान है साल पूरा होते होते होते सारी जोड़ियां माशाल्लाह वो पूरे एक साल में नहीं दो साल में मसाला 100% तालीम तालीम पूरे महले में शुरू हो गई ना बीज लग गया भाई बात समझ में आ रही ये हमारा काम है इतना करना और इसके लिए अल्लाह वै वाला करके से आ कोई भी आ जाओ अदिसिसrangle फरमाते है गस्त सही होगा कबूल होगा गस्त तुबु होगा दुआ कबूल होगी दुआ कबूल होगी हिदायत आएगी ये सालहा साल में आने वाली हिदायत सिकंदों में आएगी तो गस्त वाला अमल बड़ा अहम है ये बिल्कुल नबियों के वो अमल के बिल्कुल ये का दीन है इसकी इतनी अहमियत अजान जी जब मैं एकदम चला लेता हूं तो देखता हूं भाई आपके पैरों के नीचे बातिल को दबता हुआ देख रहा हूं और आपके के जरिए खुलाम मुलकों में इसका असर हुआ में असर हुआ नसत तो यहां हुआ इसका असर होता है आलम के अंदर अजान सरसरी नहीं करना हमारे हर अमल देना एक अमल है तो अमल के हकीकत से करना इसलिए उस दिन सुबह से तकर्मन ये तो टी के तर्तीब है कौन मुतकल्लिम कौन रहबर ने कौन बात करेगा ये तर्तीब है समझ लेकिन असल चीज है इसको जानदार बनाने के लिए कि भाई सारे बस्ती के लोग गश्त में शरीक कोई छूटना को बुलाना चंद को नहीं चंद सब का काम है सब को इसको इसको फिकर में डालना सुबह से ये फिकर इसको एक कहते हैं दैनिक के दर्ज दर्ज तो से पहले घर का होती है और एक तो ये है कि भाई मोबाइल के जरिए कर दिया नहीं सीना बसीना कदम बकदम हमारे काम में जो है ना वो कदम बकदम है चल के जाना सीना बसीना हमने सामने एक रिवाजी दिया, डाल दिया ये सब सारी चीजें रिवाजी भाई नबीयों का तरीका क्या है कि कदम बगदम सीना बलसीना कि चल फिरकर सुबह से ठीक मेहनत करना जाना चलना तकना खपना मुलाकातें करना ये थोड़ी सी मुलाकात में रात में आप दोगे क्या 15 20 अभी हमारे घरसों में जिन्होंने इन्होंने सुनाए ना कि अभी आगे न, न, नया खुल नहीं आ रहा वजह क्या है पुराना नग्न � इसको शानदार बनाने के लिए नया नया कोन चाहिए और पुराने जितने सारे लगने चाहिए और इसकी मेहनत है इसको लगाने के लिए एक मेहनत है तो तीन बार जमकर मेहनत होनी चाहिए और जितने मसल जिम्मेदार حضرات ہیں چلے چار مہینے والے وہ تو اذان کے 15 20 منٹ पहले ही پہنچ جاوے اور بہتر یہ ہے heeft hij honing bestaande, zorgen en alles wat niet is, moet hij niet hebben. En ze moeten worden gebeld. En dan is er een man die veranderd is en een man die moet worden gebeld. En hij gaat daar en daar Islam niet veranderen. Het is directe kalmte en een अगाज बैगने अभी दर्स का मौका इधर-उधर की बात नहीं भी फजाइल को सुनाना है दर्स की अहमियत बतानी है दर्स का मकसद बताना है और उनको आमादा करके फिर उनको तैयार करना है सबको पूरे मजलबे को तैयार करना है कि बोलो भाई कौन-कौन नियत करवानी तो ये आधा घंटा नहीं 15 चाहिए 15 20 मुझे बिताया है अब टाइम बताकर अब सबको तैयार करना है और तैयार करने के बाद अब तय करो आप चर्चा पर मुतक्लिम कौन देगा और बारी-बारी सबको मुतक्लिम सब बनाओ रहबर सबको बनाओ जिम्मेदार बारी-बारी सबको बनाओ चंद مخصوص لوگ نہیں ہونے چاہیے بلکہ اپے चंद लोग مخصوص ہیں پانچ لوگ جو ہے وہ بھئی ان کا कर देनी बात सारे काम हर एक को बारी-बारी करनी है अब ये चार कमरे चार को तकसीम जो है वो कर दो अब करने के बाद हर एक के आदाब तफसील से बताओ एक का मुतअल्लिम को क्या करना है ये काम उसको बताओ रहबर को कैसे रहबरी करनी है ये बस बस ये बात बताई जाए आदाब का इहतियार पहले होना चाहिए रहबर को कैसे है कि रहबरी, और नहीं, नहीं रहबरी है और किसको है घर के मुतकल्लिम को क्या बात करनी हो बे बताओ चाहे भाई वो ऐसी बात शुरू ना कर दे इधर उधर की बातें भाई फसल वाली बात होनी चाहिए इतनी लंबी बात से बयान हो जाए और मुक्तसर बात भी नहीं ऐलान हो जाए درمیان ना बात जो है वो करनी चाहिए ये मुतकल्लिम को मना और सब को ये बात समझाओ कि नकद लाना है सब जितनी जमाते दो पांच नहीं जितनों से और सारे उसके पीछे और नका एक आदमी जल्दी से बाय बाय चलो जल्दी से लेकर दुनियावी बात करते करते उसको जो है तक ले आ रहे हैं आदमी तैयार हो जाएगा भाई मेरी पैंट करा दो पुराना करा दो कोई बात नहीं भाई इसको उसको फिक्र के सब में लेके आना है लुंगी उसको दे दो भाई सहारा आदमी पाकी होता है અને બરસો કે બાદ ઉસે સદાય કિયા હે મઝીદ મે આયા હે અબ है સબંદારે આપ ઉસકો જો હે વો પિછાતા ઉસકો उसको મે બિઠા વાત હો રહી હે ઇધર મે નહીં વાત જનમ વો કિસ્તે नहीं નહીં હે ઇધર ઉધર કી વાત નહીં હે બલકી મુકદ્દમા 6 સિપાક કે દાયરે મે ઉસકો તૈયાર karna hai aur maqsad samjhana hai aur क्या भाई खोल कर ब्लेकर गए बंदर बैठ गया और तो मां इग्गबल वाला तो सेल्समैन की मिसाल है चौकरनाथ में होता है ये कौन आया कौन गया चिंता करने के लिए अब बुलाया ऐसा चौकरनाथ में होता है वो अपने नियत को सही करके उसको एक-एक के पीछे जो कर रहे अब ये माशाल्लाह ये उसके बाद एक एक तक्ति दे दो भाई पूरा हो रहा है तो फिर तक्ति भी नहीं बनानी है तो मान है जहां जिस इन्होंने कि हम जो है वो जोड़ियां बनाई है और फिर इस इचचंद्र तुम्हें जस्ट करते हैं पर नहीं ऐसा नहीं भाई ये तो पहुंच सकते हैं तो सब में तो हो जाना चाहिए 100% लोगों में हफ्ते में मशallah ग़स्त हो गया अब आने के बाद जल्दी से दुआ के अंदर लग जाओ और सारे फितरमंद हो जाओ नया नया मजमा आया है नया नया मजमा जो बैठे नमाज के बाद पूरे मजमा को बैठाओ आप अज़रात मुख़्तार सुन्नते पढ़ के नवाब की पूरे पढ़ने बाद में पढ़ने फकोजाना ये ना हो गया भाई नमा फिल्म लेके नया मजमा चला गया ये नहीं होना चाहिए बल्कि नवा फिल्म को हम बाद में पढ़ लेवे इस वक्त जो मजमा आया है जल्दी से उसकी फिकर कर लेनी है और जिसके जिम्मे बातें हैं वो जरा नमा जो इमाम साहब है उसके बाजू में खड़ा रहे उसके पीछे रहे जल्दी जल्दी से सर्दियों लोगों को नमाज पढ़ रहे हैं उनको नमाज पूरी पढ़ लेने दो उनको नमाज पूरी पढ़ लेने दो शोरबकरो नहीं करना अब आदमी यहाँ पर जो है वो खड़ा हो जावे और फिर जो है वो लोग हम धीरे से नीचे जो बैठा उसी से जोड़ना शुरू करते दें भाई आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो माशाल्लाह भाई धिवे धिवे। और क्या करना है अमल के नफे इससे सिर्फ के दायरे में बात हमारी होनी चाहिए और पूरी बात करने के बाद अब उनको बताना है कि फायदा कितना है ईमान को सिखना है अमल को सिखना है इसके लिए 4 महीने और 4 महीने निकलने के जो फायदे हैं कि देखो लोगों की कैसे जिंदगियां अब उनको बताना है अभी जम कर 4 महीने करो बिल्कुल कि नया मजवा में भी और एक एक को आंवला करो एक एक को, को तैयार करो एक एक की खुशामत करो लेकिन इतना कसोगे टूटे नहीं इतना कसोगे के टूटेगे के नहीं फिर चार बेनिंग हो गई की तस्कील करो छल्ले पे आपको सदनाम मिलेंगे छल्ले की रे अब 3 दिन की नकद तस्कील करो तीन दिन की क्या करो नकद तस्कील हर हफ्ते हमारी maar je moet toch een andere manier doen. Dus je Je Je je ऐसे जमकर हमारी देवो तसलीले होगी तीन दिन के जितने नाम आए माशाल्लाह उनको जो घर पे जाकर उनको जो वो वसूल करेंगे ये हमारा ऐसा पूरा मुकम्मल गश्त हुआ इस कि सिर्फwidetilde गश्त करना है दूसरा गश्त भी ऐसा ही जानदार करो दो घंटे 2.5 घंटे तीन घंटे पारी करो करीब की जितनी बस्तियां और जोड़ने के बाद जमातों में साथ में लो मुतक्लिम एक बात अपने की उससे बात कराओ चाहे वो टूटी-फूटी बात करे और उसको हिम्मत दिलाओ समझ में आया नए आदमी है वो क्या बात अरे भाई बादशाहला चाहे दो जुमले उसने कहे मोटी-मोटी बात आज कहता है करता है कल कर करने वाला बनेगा करते-करते तरैया करते-करते करैया उससे बात करवानी है मुतक्लिम उसको बनाओ ये कर्मयान सभी तवक्कल फौरन से आगे बढ़ गया अब कोशिश करो वहां से जितने आए हैं जैन शादी हुई है अब नकद जमात तीन दिन की बनाओ पहला काम ये करो बंजर बस्ती में पहले नकद जमात से बनानी चाहिए कोशिश करो जितने भी लोग आ गए तीन दिन की तो आप अपना मसेरा शुरू करो आप अपनी मुलाकात शुरू करो माशाल्लाह मुतकल्लिम मनावा बात करते हैं कि समझ में आ गया एक तो तैयार हो जाएंगे उसके पीछे सारे लग जाएंगे माशाल्लाह होते-होते ऐसे एक बार दो बार तीन बार चार पांच हफ्ते डेढ़ दो महीना हुआ माशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा और भाई जो उनकी जमातें बनना शुरू हो जावे कोई इधर-उधर रहते हैं तो ये उधर नहीं हो तो पता नहीं कहां जाएंगे असल तो उनका लगना है तो ऐसे लोगों को जोड़कर करके भाई छुट्टी होती है आधा घंटा रात की शिक्षा के नंबर सातवे पढ़ो बैठ और बैठ सारी तर्तिब बनाओ और यही महीने एक महिने में 3 दिन अरे बोलो एक पांच 5000 करती है तो कितनी है हमारी भाई 220 मतीते है मान लो चलो उसमें से 100 मतीते हैं ऐसा ऐसा दूसरा दक्ष कर रही है तो साल भर में 100 बंजर बस्ती आपकी हो जाएगी 102 बंजर बस्ती आपकी और ये दूसरे दक्ष जो होते हैं वो बस्तियां तो धीरे-धीरे इंशाल्लाह हमारे यहां भी शब्द कापे भी 15-20 मिनट सहयोग रवानगी की बात होती है नहीं इसको 3 दिन में पहले से फिक्र करना है और 3 दिन की पहले से 72 घंटे की तसकील करो आप पूरे 3 दिन लचक मत रखो कई वांदों नहीं चलते से दफ्तरी समय लगानी ले लो हमारे साथ ऐसा नहीं पूरी बात करो हमारी बाते मत पे जाना है रात ही में बिस्तर वसूल कर लो रात ही में आ जा और जिम्मेदार हजरात पहले आवे आम तौर पर क्या होता है नए आदमी अभी क्या होता है नए आदमी पहले आता है और जिम्मेदार 10 11 कभी जुमा में और कभी असर तक मदिवा पहुंचता है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है भाई बात समझ अपनी जरूरतें पारिक होकर मुसल वगैरह तैयारी जो भी है फजर से पहले कर ले और अपना बिस्तर लेकर कम से कम आखरी दर है फजर में हम पहुंच जाए फजर में पहुंचने के बाद अब देखो कितने साथी थे 17 18 साथियों के नाम से भाई सबने तय किया था पांच छह ही आए जल्दी से जमात बनाओ जल्दी से हम सब करो आधा पौना घंटा में वصول हो अरे भाई देखो रवानगी में कितने काम होते हैं 12 काम करने के होते हैं चार काम खूब करने के चार काम बिल्कुल नहीं करने के और चार काम में कम से कम हैं। अब ये तो आमाल ऐसे है कि जो आपकी जिंदगी में करने के भाई बात समझ में आई तो बारा काम खाली अपने थोड़ा गिना है ना एक-एक दो-दो मिनट तो बारा दूने 24 मिनट तो हो जावे और फिर इब्राहीम के कितने हैं आठ इस्तिमाई अमल कितने हैं आठ अब यदि इसको दो -दो 24 और 16 भाई बात समझ में आ रही उसके बाद 5 गश ये 5 गश कैसे करने खुसूसी गश कैसे करने का शक्ति की गश कैसे करने का उसूली गश कैसे करने का तालीमी गश कैसे करने का भूमिगत हमारा कैसे होना चाहिए रोज करना है ये 5 गश बताओ तो दस मिनट में हो जावे आप कहोगे तो लाएंगे ने तो कहेंगे ये साई के वो तो पहले से कहना पड़ता है आदमी क्या करता है कि इंशाल्लाह जाएंगे नकद जमा और जब आदमी कहता है नहीं भाई वसूली करनी है तो उसके जहन में हर एक भी होती है तो वो उसी की फिक्र करता है तो ऐसे नकद जमा का रवानी की में बात आएगी नकद नकद जमा उसके बाद मकामी काम है अब ये बात पूरी और करने के बाद फिर नहीं अभी तुम नहीं समझे फिर बुलाओ फिर कि इनको रोको मुर्शिदी को कहते इनको रोको रो फिर दूसरा जी फिर जमकर बात करते भाई बात मैं खूब पिलाते थे तो रवान की इनानी नहीं पिलाना पिलाना बरना है ऐसे आमल है ना है कि आदमी कर ले जिंदगी बन जाए ऐसी चीज है अब ये भर 8 uur baas begint, om 9 uur parie moet zijn, om 9 uur sabbat, om 9 uur. Afstanden om 9 bij de kapot. Algemeen, de taal verdwijnt. Het Ja. de tweede dag, de taal verdwijnt. Ja. En de derde dag, de taal verdwijnt. Ja. En de vierde dag, de taal verdwijnt. Ja. En de vijfde dag, de taal verdwijnt. Ja. En de zesde dag, de taal verdwijnt. Ja. En de zevende dag, de taal नया नया साथी है भाई उनको चाचा भाई जो है सीधा साधा वो तो खाते ही है यहां तो सीधे सादे में उनको लज्जत आएगी तो सीधा सादा चट पट खुद पकाओ दावत का इंतजार मत करो समझ में खुद आदमी को जल्दी से सीधा सादा अपना पका लेना है और इसमें नए-नओ को भी साथ में लगाना है और हर काम हरे को कोई तो कोई ऐसे 3 महीने से इसकी शुरुआत करो जो आदमी 3 महीने में लगेगा ना वही काम छल्ले में, में करेगा और जो छल्ले में करेगा वो 4 महीने में करेगा हां इसलिए सबको एक काम देना है नखत जमत वहां से बनवानी है और मसाला मकामी क्रम जो है वो मजबूत होगा इस तकनीक से वापसी हो इनकी इनको को तीन दिन नकद लेकर आवे नहीं आए कोई बात नहीं सराओ और जहां थे हो थोड़ी कुर्बानी दो आप बकरा हलके से इसको मस्जिद में साती नहीं हलके में इसको तय करो हफ्तावारी आपका जो होता है वहां बेटे उसको मिलते हो तो इसको तय कर लो भाई जमा 3 दिन की जा रही है कौन बात कारगुजारी समझना बापसी के अंदर कई दिमाग आउट होने पाए बाल व्रत बाद में जोस में होता है बाल व्रत बाद में क्या करता है अल्लाह के भरोसे पे दुकान पे जाता नहीं है अपन ना तीन दिन लगते हैं अबोस होता है के पास सब तो अल्लाह से लेना है यानी दुकान भी बंद मुलाजमत भी बंद अपन ना तक सो रहा है कि ओ भाई उठ उठ 11:00 हो गया के है कि अब्बा तुमको नहीं समझने में तो पब्लिक चले ना पाए दिमाग आउट होने ना पावे और काम छूटने ना पावे आई बात समझ में आ रही है वापसी की बात ऐसे करनी है कि ऐसे पूरी बात सवा घंटा 1.5 घंटा कोई बात उसको जो वो समझा नहीं कार्यगोष्ठी के बाद उसको समझाना है और तीन दिन ऐसे आप कहोगे ना तो जाकर वो सही उस जमेगा और नया अब हम नहीं नैनों की कदर करनी है कि नैनों की माशाल्लाह जो साथ में चलते हैं ना उनकी हमें कदर करनी उनको अमल के अंदर जोड़ो है पर आपके साथ जमात में गए ना नए चार आदमी थे तो जरा उनको याद दाहिनी कराओ हर अमल में मश्वरे में जरा नहीं आए तो पूछो क्यों तुम भाई क्याम हुआ तुम तुम्हें तो देखाया नहीं भाई बात में आ रही है हां कई कई उधर थे क्या भाई कुछ भाई साहब मानकुल उस पर जो तलाश करो ऐसे एस ऐसी शर्त पे हमारी वापसी की बात होनी चाहिए और इनको उनको जो, जो वो जोड़ना है इस शर्त से हम करेंगे ना तो इंशाल्लाह धीमे धीमे धीमे हमारी जमात बढ़ेगी फिर इसके बाद तीन दिन की जमात पे नहीं है अभी हर मदबा मश्वरा में हैं भाई जितने हर मीजापा होना चाहिए हर एक मीजापा होना चाहिए बढ़ने चाहिए तो उनको जो है जमातों को जो लेके जाने वाले उसमें पे इजाफा होना चाहिए चलने वाले चार महीने वाले की जुड़ियां बनाओ तीन-तीन दिन की जमातों से इनकी शुरुआत करो तीन, तीन दिन बने नया-नया कुरबनी तीन दिन की जमाते हां सब तक हमारी भूल है हमें माफ फरमाएं इसे सेम स्टिकर भी करो और तय करो और अब तय करो चल्ला ने जय दिन दिए कुर्बानी के अंदर उसमें हमें आगे बढ़ना है कुर्बानी में हम आगे बढ़े हमारी कुर्बानी तीन तरह की एक तो यह कि आदमी खुद तकाजा पूरा करे कि आला दर कोशिश करे अल्लाह से मांगे कि दे दूसरा यह है कि जो तकाजा है उस हमें चलना है dat je ook een goede man bent. Dat je je भाई हमारे सर्जन क्या ढाई घंटे घड़ी देखकर मैंने कहा ना पौने सात पौने और पौने 9 सवा के पौने 7 से सवा 10 के ढाई घंटे घड़ी देखकर हमें लगाना है پابंदी के साथ में हर महीने के 3 दिन 72 घंटे पूरे पूरे हमारे लगाने हर महीने 3 दिन पाबंदी के साथ में लगे और सालाना वक्त के तयून के साथ महीने के महीने के साथ हमें तय करना है और पूरे महीना पूरे साल मेहनत करके अपनी पूरी जमात बनानी है चिल्ले चिल्ले की चार महीने की जमात न कम से कम चिल्ले की जमात खाली बनानी तो भाई सब तय करते हो अरे सब तय कर दो तो सारे तय करो कि इंशाल्लाह कुर्बानी में is er een bakker en een soort van een kusje? En dat je dan niet kan, kan je dan naar jezelf gaan. Je hebt een lap van kuske, een zin in het karakter, een lap van kuske, een lap van kuske, een lap van kuske, een lap van kuske, een lap van kuske, een lap van kuske. Maar je bent niet meer, je bent niet meer, je bent niet meer, je bent niet meer, je bent niet meer, je bent niet लेकिन जो कि हमारी जरूरत है इसे इंकारी भी नहीं है मांगा गया है तो मेहनत पर अल्लाह बिन मांगे देते हैं समझ में आ नहीं जो आज तक अल्लाह ने दिया ही है हमने तबलीग को क्या दिया हम नहीं बता सकते कि तबलीग ने हमको बहुत कुछ दिया क्या-क्या चीजें -क्या तबलीग ने दी आदमी सोचा ना तो बहुत कुछ तबलीग Inshallah, ab hem te kertee, te Inshallah, kurbanie mee aange baneen. Aray, vay, te kertee ho? Inshallah. Ab in soms me te hummet batao, is tui poore saal bhaar me, koon-koon isme se veerun ke liye Masha'allah.